प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई प्यार नमस्कार आज की कहानी में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत स्वाभाविक हैं परंतु अक्सर सलाह ये दी जाती है कि उनको न किया जाए जैसे यात्रा में किसी का दिया हुआ खाना पीना न लिया जाए न दिया जाए यात्रा करते समय लोगों से बातें न की जाएं और न बातें सुनी जाएं। तो अब ये उस जमाने की बातें आपसे बता रहा हूँ जबकि इन सब बातों को कहा तो जाता था परंतु शायद उतना माना नहीं जाता था यह यात्रा है पटना से बनारस की और बनारस आने के लिए पटना से सुबह गाड़ी मिलती थी पाँच बजे पंजाब मेल और पंजाब मेल दस बजे सुबह या साढ़े नौ बजे बनारस पहुंचा देती थी बहुत मुश्किल से इस गाड़ी में जगह मिलती थी और पाँच बजे सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचना उस ज़माने में थोड़ा मुश्किल काम था तो जमाना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्तर uh, के दशक का उत्तराध यानी बाद वाला हिस्सा या शायद अस्सी के दशक की शुरुआत रही होगी अस्सी के दशक की शुरुआत थी मुझे लगता है हाँ चौरासी तिरासी ऐसा कुछ समय तो साहब हम आ रहे थे वहाँ पटना से बैठे गाड़ी में और चल दिए बनारस के लिए तो पटना से सुबह पाँच बजे चलना और बनारस दस बजे पहुँचना तो अब इसमें ए टू टायर का डब्बा और मैं मेरी पत्नी मेरी बेटी बड़ी वाली जो इसकी उम्र उस वक्त शायद तीन साल ऐसे थी चार साल रही होगी अब साहब वहाँ पर हम लोग साइड वाली एक बर्थ पे बैठ गए क्योंकि हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था तो टीटी साहब ने एक खाली बर्थ पर हम तीनों को कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए और आगे देखते हैं कहीं पर आपको बर्थ मिल जाएगी तो ठीक है वरना मुगल सराय तक तो आप इस पर चल ही सकते हैं मुगल सराय के बाद दरवाजे के पास आ जाइएगा और बनारस में तो आपको उतरना ही है चलिए टीटी साहब भी हम लोग के ऊपर दया करके उन्होंने बैठ जाने दिया गाड़ी चल दी पाँच बजे सुबह तो घर से मतलब भाई के घर से चल रहे थे तो वहाँ से कुछ खाना वाना लेकर चलने की ज़रूरत नहीं समझी थी और ना कुछ खाकर चलने की ज़रूरत समझी थी क्योंकि 10 बजे तक तो घर पहुंच जाना था तो क्या खाना लेना और क्या खाना खाना छोटी बच्ची के लिए कुछ बिस्किट वगैरह रखे हुए थे सात आठ बजे बैरा आया उसने पूछा कुछ नाश्ता लेंगे क्या साहब हम लोग ने कहा नहीं थोड़ा महंगा भी पड़ता था ट्रेन का नाश्ता हम लोग के सामने वाले कूपे में यानी कि वो जो चार बर्थ थी उसमें पर्दा पड़ा था उस समय वो पर्दा भी हटाया गया और पूछा गया कि भाई वहाँ पर देखा चार लड़के लड़कियाँ बैठे थे उन्होंने नाश्ते का अपना ऑर्डर दिया ऑमलेट ब्रेड कॉफी चाय जो भी था वो सब हो गया थोड़ी देर के बाद उन लोगों का नाश्ता आया ऑमलेट ब्रेड चाय हम लोगों ने अपने सामने एक अखबार फैला लिया मतलब अपना चेहरा अखबार से ढक लिया कि उनके नाश्ते करते हुए हम लोग न देखें मगर वो ऑमलेट की मस्त खुशबू और उन लोगों का चहल पहल बातचीत करना आपको बता दू वो सब इलाहाबाद बैंक में प्रोवेशनरी ऑफिसर थे जो लौट रहे थे कलकत्ता से और कहीं जा रहे थे शायद लखनऊ वगैरह कहीं तो बहुत ही खुश और प्रसन्न चित्त बच्चे वो थे और हमारे साथ में हमारी बेटी उसकी नाक में वो सुगंध जा रही थी ऑमलेट की ब्रेड की मक्खन वो बार बार अखबार हटा हटा कर देख रही थी सामने कि क्या चल रहा है क्या खाया जा रहा है हम लोग उसको छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो उधर ना देखे क्योंकि अच्छा नहीं लगता था कि कोई खा रहा हो तो आप उसकी ओर देखें और वो भी बच्चे की ललचाई नजर से हमारी बेटी हमसे कहती है कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो हम उनका नाश्ता नहीं देख रहे हैं हम तो बस उन लोगों को देख रहे हैं बच्चे की भोली बातें सुनकर हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उन लोगों ने ऑफर किया कि बेटा हमसे ले लो कुछ हम लोग इधर बच्ची को बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रहे थे बच्ची ने तो कुछ लिया नहीं परंतु उसने नजर भी नहीं हटाई अब ऐसी ही एक दूसरी घटना पत्नी बंबई से चली बनारस के लिए और उनके साथ में केवल मेरी छोटी बेटी बड़ी वाली बेटी का शायद दसवीं का इम्तहान था तो इसलिए वो नहीं गई और उस पत्नी को किसी न किसी कारण से लखनऊ जाना ही था तो पवन कौन सी गाड़ी होती है लखनऊ से बम्बई से लखनऊ जाने वाली गाड़ी उसमें बैठी वो और साहब सुबह आठ बजे गाड़ी चली पूरी तरह से उनको समझाया वही ए टूटा है टायर का डब्बा और उसमें उनकी लोअर और मिडल बर्थ सामने वाली लोअर बर्थ और मिडल बर्थ पर एक और मुस्लिम परिवार और उनके साथ में कई लोग थे तो उनकी कई कई बर्थ उनकी रिजर्व थी तो पूरा परिवार चल रहा था कई लोग थे तो साहब मैंने पत्नी को समझाया कि देखो भाई किसी से रास्ते में ज़्यादा बातचीत मत करना है ये मत बताना तुम कहाँ जा रही हो क्या करने जा रही हो वो शायद पत्नी किसी समारोह में जा रही थी बच्चे का मुंडन था या कुछ था मेरे घर से तो मैंने कहा मत बताना वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास कुछ पैसा रुपया माल मत्ता होगा और ये तो बम्बई है यहाँ तो बहुत धांधली चल है खैर साहब आप पत्नी बताती हैं कहानी कि थोड़ी देर के बाद गाड़ी चली और पहली बार ऐसा हो रहा था कि पत्नी एक बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे को लेकर जा रही थी उनको बहुत दुख और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था सामने वाली मुस्लिम महिला जिनसे उनकी बात मुस्लिम महिला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे की कहानी में इनके मुस्लिम होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो मुस्लिम महिला ने कहा कि ये हम लोग बहन आप कहाँ जा रही पत्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट के के बताया कि मैं लखनऊ जा रही उन्होंने पूछा क्यों जा रही उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे समारोह में जा रही पति ने जवाब मतलब जवाबी सवाल किया आप कहाँ जा रही उन्होंने बताया कि मैं जहाँ तो लखनऊ ही रही हूँ मगर मैं लखनऊ से आगे कहीं फैज़ाबाद सुल्तानपुर कहीं जाऊँगी और ऐसे करके उन्होंने बातचीत शुरू हुई पत्नी ने बता दिया पहली बार नहीं कि मैं क्या बताऊं मैं अपनी एक बेटी को छोड़कर आई हूँ मुझे महिला ने भी बताया कि अरे मैं क्या बताऊं मैं भी अपने दो बच्चों को छोड़कर जा रही हूं और मेरे साथ केवल मेरे तीन बच्चे हैं इस तरह से कहानी चलती रही दोनों महिलाओं ने अपने अपने दर्द भरी दास्तान दुख और थोड़े आंसू भी बहाए शायद साथ में गाड़ी चलती रही लखनऊ से मतलब बम्बई से गाड़ी चली काफ़ी लंबे समय के बाद लखनऊ में से शायद सुबह आठ बजे चलती थी और 11 12 एक बज गया तो खाना निकलने लगा पत्नी के पास अपने स्टैंडर्ड आलू की सब्जी पूड़ी और उन्होंने निकाला बेटी के सामने रखा और सामने वाली महिला से पूछा कि आप भी लीजिए इसमें से सामने वाली महिला ने कहा नहीं मैं भी तो अपना खाना खोल रही उन्होंने कहा आप लीजिए इसमें से उनके खाने में चिकन मटन कबाब बिरयानी ये सब था और मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ मैं तो ये नहीं खा सकती हूँ इसलिए मेरे लिए खाना ठीक है परंतु आप लीजिए बहनापे में महिला ने कहा कि तो आप नहीं खाती हैं आपकी बेटी खाती है क्या उन्होंने कहा हाँ बेटी तो खाती है और मेरी छोटी बेटी तुरंत उसने अपने पूरी सब्जी किनारे खिसका दिया उसने कहा हाँ हाँ आंटी मैं ले लूँगी कोई बात नहीं बस साहब आंटी ने जो कुछ भी पूरी सब्जी मतलब जो कुछ भी चिकन मटन कबाब बिरयानी जो भी था वो उसके सामने रखा बेटी ने बहुत खुशी से खाया सफ़र अगले दिन भी चला यानी कि रात का खाना भी इसी प्रकार से बटा और चलता रहा ना तो कभी किसी ने ये सोचा कि सामने वाला परिवार किसी दूसरी जाति का था या कोई ख़तरा हो सकता था ना उस परिवार ने कोई ऐसा ऐसा इंडिकेशन दिया कोई ऐसा ज़िक्र किया कि मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ ये भाईचारा ये दोस्ती इस तरह के इस तरह का व्यवहार अब शायद सपनों की बात रह गया है क्या पता नहीं परंतु यह विश्वास कि सामने वाला कुछ नुकसान करेगा यह क्यों हमारे दिल में आके बैठ गया है हम यह अविश्वास क्यों पनपता चला जा रहा है क्या इसलिए कि हमने कुछ धोखे खाए हैं धोखे खाए हैं भाई तो धोखे खा लो चेक कर लो जान लो कि आखिरकार हर एक पर अविश्वास करने से क्या मिलने वाला है चलिए आगे की बात है फिर कर प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो वो प्यार बांटते चलो